दशम परछेद महिमाचर श्रवणम् श्री प्रभो स आलाप्रसंगत रात्रि अठवादन मिता जाता प्रभु रामकृष्णो महिमा श्रीरामकृष्ण महिमाचरण शास्त्र किंचितित् स्तवादीश्रवणा अनरोध महिमाचरण पुस्तक आदा उत्तरगीता आदावेव आदवे परब्रह्मध यलोक श्रावती यद निष्क ब्रह्म निरंजन अप्रतर्कमें विनाशोत्पत्तिवर्जित क्रमेण तृतीयाध्या सप्तम श्लोक पठती अग्निर्देव दिवजाती नाम् मुनी हृदय दैवत प्रतिमा स्वल्पबुद्धीना सर्वदर्शि अस्थो ब्राह्मणा देवता अग्नि मुनी नाम दीवता अधीद मंद मनुष्याण प्रतिम्वता किंच समर्शी महायोगिना देवता सर्वदर्शिना एकदुच्चारणमात्री प्रभु सहसा आसन परतज दंडा सन सधिस्थ अभूत हस्ताथुतायकदंडेजोपचारोपि भक्ता बाघीनादर्शी महायोगि अवस्था एव सी बहुकाल दंडास्थि प्रकृतिस्थ अभूत पुनच विष्टर जग्राह इदान महिमाचर तर हरिभक्तिश्लोक आवर्तनाय अद महिमाचर नारदपंचरात्रत आवृत्ति कौती अतर्बदी हरस्तप तत किंतर्बिर्जद हरिस्तपसा तत कितो यदि हरस्तप तत किं नाराधि यदि हरस्तपसा तत विरम विरम ब्रह्मण् किं तपस्यासु वस्स वरज व्रज द्विज शीघ्रं शङ्करं ज्ञानसिन्धुं लभ लभ हरिभक्तिं वैष्णवोक्तां सुपक्वां भवनिगडनिबन्धच्छेदनीं कर्ता कर्तरिञ्च श्रीरामकृष्णः अहो अहो भाण्डब्रह्माण्डो त्वमेव चिदानन्दः नाहं नाहम् श्लोकाना आवृत्तिम आकर्ण्य श्री प्रभु पुनर्भावाष्ट अभूत कषेन भाव संयमन चक्रे यती पंचक इदान यतिपंचठो यद कल्जा चराचरं भाति मनोविलास सच्चिसुख जगदात्म साकाशिका हम निजबोध रूपं। साकाशिकाहं निजबोधरूपं इमां वाचं निशम्य श्रीप्रभुः साहास्यं वदति यदस्ति भाण्डे तदस्ति ब्रह्माण्डे इदानीं निर्वाणषट्कस्य पाठो भवति ॐ मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोतृजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुचिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् महिमाचर यदर वदी चिदाननंद शिवोहम शिवोहमे तवरमें श्री प्रभु सहाँ वदार ना ना चिदाननंद महिमाचर जीवन मुक्तिगीता किंचितधी षक्रवर्णना पठति सोगिनो योग प्रयाण प्रत्यक्षी चकार अवादीत इदान भूचरिया खेचरिया मुद्राया वर्णन कौती सांव्या विद्या यदेश्य पूर्वक साधुमुखा श्री प्रभो राम गीतावण महिमाचरण उत्तमोत्तम राम गीता उत्तमोत्तम प्रसंगा सके श्रीरामकृष्ण साहां राम, राम गीताम गीते भाषसेको भेदाती साधुभरीह बहुवार महिमाचरण प्रणवध्वनि किं रूप इती पठती तैलधाराविछि दीर्घघा निनाद पुनरपी सधिलक्षण ब्रूते ऊर्धपूर्णमदपूर्ण मध्यपूर्ण मध्य जलात्मकूर्ण स आत्मे सी लक्षणं अधरो महिमाचरण क्रमेण प्रणम्य प्रस्थाननमतिवंतौश परछेद पर रविवारेब्रुवरी मसल से तृतीय दिवस चुशीधिकादतम ख्रीष्टाब्दे एक नवत्कशतम माघस्य शुक्ला सप्तमी, मध्या सेवाया परम श्री प्रभु निजास कलिकाता तो रामसुरेन्द्रादिभक्ता अस्वस्थता आकर्ण्य उद्विना सत सगता मटर्महोदय समीपे अस्ती। श्री उप अस्प्रभु ऋजुताधायक दंडबद्धक सह जान बाजारे आलपति पूर्वकथाउ जानबाजारे वा आर्जव सत्यक्रीरामकृष्ण भक्ता एक मद गूहनावकाशो नास्ती बावस्था राखालो मदीयां दशा नवगछति यदि कोपी द्रष्टुम शक्नुया निेद गात्रे वस्त्र दत्वा भगन हस्त आवृणोती मधुवैद्यम अंतराल नीचे सर्वती स्म तदा उच्च रवेण अवदम क्वो मधुसूदन दक्षसि ए जातह मस्त भग जायकर्ता तृतीयकर्त चाह प्रकोष्ठे शयात मेरा त्र श्या पुत्रस्य इव मम यो तदा मम उन्मादावस्था तृतीयकर्ता अवदत आवयो कम की आलाप श्रोत शक्नो मेक्त शक्नोमी कृत तृतीयकर्तृकृतसंदेह अवादी यदि क्वा ग्छसी भट्टाचार्य महाशय माम अध आगछत मध उपवेश अर्धघंटा परम सत्य अवदत् चल तात चलता शकटम चल, तात चल तृतीयकर्ती अपृत अहम तत्सव यथाथम अवदम मैं उक्त पश्य भो आवाकेहम्छ उपेशि स्वयं च उपरी अगछत अर्धघंटात पर अवदत् चल तात चल तृतीय कर्ति यद्यम बुध्यती स्म मेषीना क्षेत्र व्यवसायस्ग अत्यत्र वृक्षाणां फलकपि प्रभृतिकं प्रभृतिकं यानेन स्वगृहं प्रेश्यतिस्मा स्म अन्यैः अंशभाग्भिः पृष्टः सन् अहं तदेव यथायथम् अवदम्